फुरद मृत गवी विषा मोक्ष सिंह सिंह ब्रह्म भाव गांधारा दिघटित मिथिला संस्कारा स्वच्छ प्रतिपद मधुना मनु महा ओम अन्न का चीज होता है खेत भी होता है खेती करने वाला किसान भी होता है खाद भी होते पानी भी होगा पर यदि किसान प्रयत्न नहीं करे किसान इसके लिए कोशिश न करे खेत बीज पानी खाद सब कुछ वर्तमान रहने पर भी खेती नहीं हो सकती शरीर में रोग हो डॉक्टर है दवा है रोगी है परंतु रोग की निवृत्ति के लिए प्रयत्न न किया जाए रोग तो की निवृत्ति आप खेत में बीज बोए खींचे खाद दें, वो पैदा हो परंतु उसको काट के घर न ले आवे डाने नहीं तो वो खेत में पैदा होने के बाद भी नष्ट हो जाता है आपके सामने लाकर कोई खाली परत दे उसमें अच्छा भोजन है परंतु यदि आप हाथ से उठाकर उसको मुंह में न डालें और मुंह में डालने पर भी उसको दांत से जीभ से निगलने योग्य न बनावें भीतर ले जाने का प्रयास न करें तो वो भीतर नहीं जाता है मैं कहना यह चाहता हूं कि प्रारब्ध चाहे जितने अच्छे हों और इच्छा चाहे प्रवृत्ति की हो चाहे निवृत्ति इच्छा अपनी पूर्ति के लिए प्रयत्न की अपेक्षा रखते हैं स्वेच्छा प्रारंभ अपने प्रयत्न से पूर्ण होता है परीक्षा प्रारब्ध में दूसरे का प्रयत्न होता है अनिच्छा प्रारब्ध में प्रकृति का ईश्वर का प्रयत्न होता है सूर्योदय और सूर्यास्त का सूरज के चारों ओर परिक्रमा ये इस इच्छा से संपन्न हो रहा है मनुष्य को जब कोई मार देता है तो उसकी इच्छा वहाँ प्रयत्नवती होकर हमारे प्रारब्ध को सफल करती है कहने का अभिप्राय ये है की चाहे कोई कितना भी प्रारब्भ उदी क्यों न हो उसको कहीं न कहीं प्रयत्न का आश्रय लेना पड़ता है बिना प्रयत्न का आश्रय लिए चाहे स्वप्रयत्न हो चाहे पर हो चाहे ईश्वर प्रयत्न हो प्रयत्न के बिना अभीष्ट वस्तु अभीष्ट स्थिति की प्राप्ति नहीं होती है खेती भी प्रयत्न से होती है रोग की निवृत्ति भी प्रयत्न से होती है आप अपने जीवन का कुछ लक्ष्य रखते हैं कि नहीं आपके जीवन का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य है कि नहीं आपको प्रवचन श्रवण करना है तो घर से चल के सभा मंडप में आना पड़ता है सभा मंडप में सावधान होकर बैठना पड़ता है सुनी हुई एक एक बात को समझने में बिजली लगानी पड़ती है तो जीवन में अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए चाहे वो इच्छा की पूर्ति हो और चाहे इच्छा की शांति हो दोनों के लिए प्रयत्न साधन उपाय करने पड़ते हैं अब एक आगे की बात आपको सुनाता हूँ मनुष्य हड्डी मांस चाम के शरीर से एक होकर के अभिनिविष्ट होकर के ये अभिनिवेश की दशा है योग दर्शन की भाषा में हड्डी मांस चाम के शरीर से एक होना और जन्म मरण से भयभीत होना और कर्म इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म को अपना स्वीकार करना ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किए हुए भोग को अपना स्वीकार करना ये देह में अभिनिवेश ह में बिल्कुल डूब जाने के कारण होता है शास्त्र में कर्तृत्वाभिनिवेश भोक्तृत्वाभिनिवेश शब्द का प्रयोग होता है शरीर में बैठ के हम कर्ता बनते हैं और शरीर में बैठ करके हम भोगता बनते हैं आओ, ये पिंड आपका शरीर पंजाब में पिंड गांव को बोलते हैं और हम लोग जब इतरों के ये पिंड दान करते हैं तो चावल पका कर बहुत से चावलों का एक गोला बना देते हैं ये चरु पका करके बहुत से चरुओं का एक गोला बना लेते हैं और गोल गोल बना करके पितरों के लिए पिंडदान करते हैं संस्कृत तो भाषा में पितरों के लिए जैसे पिंड बनाया जाता है या बहुत से लोग जहाँ रहते हैं उस स्थान को जैसे पिंड बोलते हैं जैसे दूध दूध जल को जमा के एक बर्फ का गोला बना दिया जाए तो वो पिंडीकृत हो गया पिंडीकृत जल हुआ इसी प्रकार ये शरीर बना हुआ है ये पिंड है पिंड ये कहाँ है एक आकाश में है तो जैसे ये पिंड आकाश में रहता है वैसे कोच कोच ब्रह्मांड भी आकाश में रहते हैं बिंदाकाश ब्रह्मांडाकाश और उसके बाद होता है महाकाश जिसमें पिंड और ब्रह्मांड की कोई गणना नहीं होती है उस महाकाश से जब आत्म चैतन्य एक होता है तब उसकी संज्ञा ईश्वर होती है और उस महाकाश से भी जब का जाता है तब हमारे आत्मा की संज्ञा ब्रह्म होती है और वो ब्रह्म अद्वितीय है न उसमें महाकाश है न काश है न पिंडाकाश है सब कुछ दिखता हुआ भी केवल प्रतीति मात्र है तो आपके जीवन का लक्ष्य कहाँ है वृंदाकाश की कोई अवस्था है कि ब्रह्मांडाकाश की कोई अवस्था है कि महाकाश की कोई अवस्था है कि स्वयं स्वस्वरूप चुराकाश है जो कि आप इस समय भी हैं यहाँ भी हैं और इन सब सृष्टि के पदार्थों के भासमान होते हुए भी हैं तो अपने उस महाचिरा का स्वरूप के बारे में जो अज्ञान है अविद्या है भ्रांति है आदरण है उसको भंग करना है तो यदि आप बिन्दाकाश में भगतराज योगीराज धर्मनिष्ठ बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयत्न कीजिए क्योंकि धर्म भक्ति योगाभ्यास ये बिन्दाकाश में ही रहते हैं यदि आप ब्रह्मांड का में प्रवेश करना चाहते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि देवताओं के स्वरूप को जानकर उनकी उपासना कीजिए आप ब्रह्मांडा काश से एक हो जाएंगे ये देवता छोटे छोटे नहीं होते हैं एक एक ब्रह्मांड के माँ बाप पालक पोषक मारक धारक होते हैं एक एक ब्रह्मांड के और ऐसे कोच कोच ब्रह्मांड महाकाश में क्षण क्षण में पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं और चिराकाश में इनकी उत्पत्ति और विनाश का कोई अर्थ नहीं होता अब हम प्रारंभ करते हैं आपके इस शारीरिक जीवन से आजकल कुछ लोग ऐसे निकल आए हैं जो चित्त की शांति के विरोधी हैं कोई धन इकट्ठा करने को महत्वपूर्ण समझता है और वो धन इकट्ठा करने में इतना संलग्न हो जाता है कि उसको संग्रहानंद तो चाहिए परंतु शांतानंद नहीं चाहिए ये इकट्ठा किया हुआ पैसा आपके काम आवेगा आपके अगली पीढ़ी के काम आवेगा इसको न आप जानते हैं न दूसरा कोई जानता है केवल एक अनाथ दशा में इस धन को पहुंचाने के लिए आप सारे प्रयत्न कर रहे हैं आप जो भोग करते हैं वो आपको रोक देगा कि आपको योग देगा ये आप बृंदाकाश के स्वरूप को देहाकाश को ठीक ठीक न समझकर के योग का प्रयत्न करते हैं यहां तक कहने वाले निकल्याय चित्त में केवल वास नहीं वासना रहती है वो प्रगट होती है तो वासना शांत होती है तो वासना वासना का प्रगट होना चर पदार्थों के साथ एक होना है और वासनाओं का शांत होना चेतन के समीप होना है परंतु जीव बात भूल अपने शास्त्रों में चित्त के स्वरूप के संबंध में जो विचार है बड़ा परिपुष्ट विचार है आप मन का साइंस पढ़ते हैं मनोविज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं परंतु जब आप ये मानते हैं चित्त की गहरी धारा में अंतस्थल के सूक्ष्मतम प्रदेश में केवल वासनाओं के बीज ही रहते हैं तो आप चित्त की जो असलियत है उससे बहुत दूर सुनी सुनाई बात पर आजकल के जो आधुनिकतम यांत्रिक भौतिक पदार्थों का परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करने वाले लोग है, हैं उनके चक्कर में पड़ जाते हैं चित्र केवल वासना की प्रवृत्ति या वासना का बीज ही नहीं है चेतन के बिना चित्त तो का कोई अर्थ ही नहीं होता जब आप चित्त की गहराइयों में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे चित्त में केवल वासना ही नहीं है चित्त में एक जीवन शक्ति है जो आत्मसत्ता से एक है आप देखेंगे कि चित्त में एक चेतना है जो चुन मात्र ब्रह्म से एक है आप देखेंगे चित्त में एक आनंद है जो प्रवृत्ति दशा में भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है आपके पीछे पीछे आता है वो वही छिपा हुआ है जो दुनिया में जितना अस्ति भाती प्रिय मालूम करता है ये चीज है ये चीज मालूम पड़ती है ये चीज बड़ी प्यारी है वो असल में है और मालूम करना उसका हय होना उसका मालूम पड़ना और उसमें प्रियता होना असल में चित्त की गहराइयों में कहीं छिपा हुआ है चित्त जब प्रवृत्त होता है तो वो चित्त की वृत्तियों के साथ पीछे से निकल आता है और जब चित्त वृत्तियाँ शांत होने लगती हैं, तो उसी में डीस जाते हैं चित्त में जीवन है चित्त में ज्ञान है चित्त में आनंद है और ये केवल चित्त की उदय दशा में ही नहीं है ये शांत दशा में भी है जब चित्त की शांत दशा में ये न होता तो उदय दशा में आते ही नहीं आ सकते ही नहीं तो चित्त में जीवन है चित्त में परिवर्तन है ये संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं, वो जब चित्त क्रियाशील न हो तो क्रियाएं नहीं हो सकतीं। चित्त में जीवन है चित्त में परिवर्तन है चित्त में चेष्टा है चित्त में शांति है चित्त में सत्य आनंद की अभिव्यक्ति का स्थान है आपके मन में आपके चित्त में केवल भोग की वासनाएं, केवल राग की वासनाएं कर्म इंद्रियों के साथ एक होने से कर्म की प्रधानता ज्ञान इंद्रियों के साथ एक होने से भोग की प्रधानता केवल ये अभिनिवेश ही आपका जीवन नहीं है और सुख से राग और दुख से द्वेष केवल आपका यही जीवन नहीं है इस चित्त जीवन के परे आज का पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक बाहर की चकाचौंध में इतना ज्यादा फ़स गया है कि उसको ऐसा मालूम पड़ता है कि सब बाहर से भीतर गया है और जो बाहर से भीतर गया है वही भीतर रहता है और वही फिर बाहर निकलता है परंतु हमारे चित्त के अपरिदृष्ट धर्म के विचारकों ने आप योगदर्शन का भाव से देखिए चित्त में दो प्रकार के धर्म होते हैं परिदृष्ट और अपरिदृष्ट एक तो वे जो मालूम पड़ते हैं साफ साफ और एक वे जो साफ साफ नहीं मालूम पड़ते हैं जो साफ साफ नहीं मालूम पड़ते हैं वे केवल वासना के बीज ही है ऐसा समझना ऐसा समझना ये चित्त के विज्ञान का अधूरापन है इसलिए चित्त को सच्चे जीवन से एक करने के लिए सच्चे ज्ञान से एक करने के लिए सच्चे आनंद से एक करने के लिए और परिच्छिनता की ओर बहने वाली वृत्तियों से उसको मुक्त करने के लिए मनुष्य के जीवन में साधन की सत्संग की अभ्यास की आवश्यकता होती है और ये अभ्यास जब आप अंतरंग वस्तुओं के संबंध में करने लगेंगे तब बाह्य वस्तुओं के साथ जो राज है उसको छोड़ना पड़ेगा अपने शरीर में जो अभिनिवेश है उसको छोड़ना पड़ेगा अगर हड्डी मांस चांद के द्वारा होने वाले काम और इनको मिलने वाले भोग इनसे आपका लगाव ढीला नहीं पड़ता शिथिल नहीं होता और कर्म के कारण अपने आप को एक शरीर से होने वाले कर्म के नीचे दबा देना और एक शरीर से होने वाले भोग को नीचे, नीचे अपने आप को दबा देना इससे जब तक ऊपर नहीं उठते और इसमें आने वाले सुख और इनमें आने वाले दुख इनसे जब तक आप ऊपर नहीं उठते तब तक आपका अश्मी भाव भी प्रगट नहीं होगा तब तक आपका अश्मी भाव भी प्रगट नहीं होगा दृष्टापना या साक्षीपना इनका जागर होना और इनका ब्रह्म होना ये तो दूसरी बात है इसलिए सत्संग की साधन की अभ्यास की जो आवश्यकता है वो जमीन में पैदावार की ताकत लाने के लिए हल नहीं चलाते हैं उसमें जो कठोरता है उस कठोरता को वो कोमलता के रूप में प्रकट करने के लिए हल चलाते हैं स्वस्थता का निर्माण करने के लिए औषध नहीं किया जाता जो शरीर में विजातीय पदार्थ रोग आ गए हैं उन रोगों को दूर करने के लिए योग किया जाता है हमको एक महात्मा ने बाल्यावस्था में जब पद प्रदर्शन किया मार्ग बताया तो उसने कहा था कि बेटा साधन का खंडन मत करना जब एक मनुष्य पैसा चाहता है तो उसको व्यापार करने से नौकरी करने से मत रोको जब एक आदमी भोग चाहता है तो उसको ब्याह करने से मत रखो एक आदमी समाधि चाहता है तो उसको योगाभ्यास ऐसी मत रखो और एक आदमी साधन कार्य है आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है आपके लक्ष्य पर आक्रमण करने का प्रहार करने का सामान्य रूप से किसी को अधिकार नहीं है यदि आप राम को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसमें स्वतंत्र हैं इसमें हमारी नाजरशाही बिल्कुल नहीं चलेगी आप रामाकार वृत्ति बनाइए आप अपने मन को ऐसा बनाइए जिसमें राम ही राम राम ही राम दिखे इस मन में राम राम दिखे इसके लिए आप ध्यान कर सके तो कीजिए नाम ले सके तो लीजिए अगर नाम को गा सके तो गाइए अगर आप नाम लेकर नाच सकते हैं तो नाचिए ये भगवान राम का कृष्ण का नारायण का शिव का नाम लेकर आप शांति से नहीं बैठ सकते तो आप भले नाच के नाम लीजिए यदि आप अपनी आंख को हाथ को स्थिर करके नामोच्चारण नहीं कर सकते तो आप अपना हाथ हिलाइए कमर हिलाइए पाँव हिलाइए ऐसी चेष्टा कीजिए जिस चेष्टा से आपके हृदय के भीतर राम का आकार आवे ऐसी पूजा कीजिए ऐसा ग्रंथ पढ़िए ऐसा नाचिए ऐसा गाइये ऐसा बजाइये ऐसा जब्बा से जप जब कीजिए और अपने चित्त में राम को भर के अपनी वृत्ति को राम का आकार दीजिए और उसको स्थित कीजिए यदि आप राम को पाना चाहते हैं और यदि आप कृष्ण को चाहते हैं आप ये बात बिल्कुल भूल जाइए कि श्री कृष्ण बाप ही हैं बेटे नहीं है जहाँ बाप है वहाँ बेटा भी होता है जहाँ सोना है वहाँ जेवर बनता है जहाँ धरती है वहाँ खेत बन सकता है जहाँ आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते आपको ये सारी दुनिया इसलिए दिख रही है की आपका चित्र इस दुनिया में लगा हुआ है यदि संसार में अपना चित्त संलग्न न हो तो संसार के दर्शन न हो आँग। तो आप अपने चित्र से बहुत सी चीजों को देखना चाहते हैं कि किसी एक चीज में हमारे अंग्रेजी पढ़े लिखे साधु हैं सबो तो कहते हैं कि आपकी लाइफ का गोल क्या है एम क्या है आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं इस पिंड को इस पिंड में विद्यमान चेतना को आप जगत बना के देख सकते हैं दुखमय आप इस पिंड में रहने वाली चित्त चेतना को जगत बना देख सकते हैं सुखमय आपका ये चित्त राम होकर दर्शन दे सकता है आपका ये चित्र कृष्ण होकर दर्शन दे सकता है आपका ये चित्र ब्रह्मा विष्णु नारायण होकर दर्शन दे सकता है आपका ये चित्र सभी नाम रूपों को छोड़कर नाम रूप से रहित महाकाश के विस्तार में लीन हो सकता है और कार्य कारण भाव का परित्याग करके ये चित्त अनुभव कर सकता है की चिराकाश के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है आप यदि धन इकट्ठा करना चाहते हैं आपको रोक दे ईश्वर करे आपका धन बढ़े यदि आप रोग चाहते हैं तो आप भोग चाहिए उसके लिए प्रयत्न कीजिए ईश्वर करे आपको खूब रोग मिले यदि आप भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं हम जानते हैं कि आपको भूत की आदि का पता नहीं है ये हमको मालूम है हमको ये भी मालूम है कि वर्तमान क्षण को आप भूत और भविष्य से अलग करके कभी देख नहीं सकते ये हमको मालूम है भूत की आदि नहीं देख देख सकते और भूत और भविष्य की संधि में वर्तमान को नहीं देख सकते ये मालूम है आपको फिर भी यदि आप भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पवान हैं, तो आप जैसा भविष्य बनाना चाहते हैं, वैसा अपना चित्र बनाइए और ठीक वैसे ही भविष्य भविष्य में योग वाशिष्ट में त्रिपुरा रहस्य में ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं कि हम चाहे तो नया ब्रह्मांड नया ब्रह्मांड बना सकते हैं और नए ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं उसमें नए ब्रह्मा नए विष्णु और नए शिव की स्थापना कर सकते हैं और उनके संचालन का भार उनके ऊपर सौंप सकते हैं हमारे चित्त के भीतर ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं आप वासना वासना वासना चित्त में केवल कामना है कामना है ऐसी कल्पना करके आप चित्त का तिरस्कार मत कीजिए आपके चित्त में जीवन है आपके चित्त में शुद्ध चेतन है आपके चित्त में परमानंद है आपके चित्त में पूर्णता है और आपके चित्त में आपके चित्त में जैसा चाहे वैसा निर्माण की शक्ति है और यदि आप चाहें तो ब्रह्मा शिव की शक्तियाँ आपको तो प्राप्त हो सकते हैं ये बात मैंने इसलिए कही कि आप अपने जीवन के संबंध में उदास न हो आप निराशावाद को आध्यात्मिक आध्यात्मिकता समझते हैं तो ये गलत है ये सोचना कि जो प्रारब्ध में लिखा है वही होगा ये सोचते समय आप ये भूल जाते हैं कि प्रारब्ध आपने ही बनाया है आप ये सोचते स... जब सोचते हैं कि जो ईश्वर करेगा सो ही होगा तो आप ये भूल जाते हैं कि ईश्वर के अंदर कुछ करने की शक्ति और कुछ करने की इच्छा आपने जागृत की है बिना आपके जगाए ईश्वर में इच्छा भी जागृत नहीं हो सकती और ईश्वर की शक्ति भी क्रियाशील नहीं हो सकती इसलिए आप साधन करें आप भजन करें आप अभ्यास करें आप प्रयत्न करें आप सत्संग करें, जो बात आपकी समझ में ना आती हो उसको समझने की कोशिश करें। चित्त के मूल में केवल भोग की वासना है केवल कर्म की वासना है केवल उल्म प्रलाप है चित्त में नियंत्रण की शक्ति नहीं है चित्त अभ्यास के द्वारा किसी स्थिति में नहीं पहुंच सकता चित्त अपने अंदर सचिला आनंद गण ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकता ऐसी जो चित्त के संबंध में आपकी निराशा है आपकी उदासी है उसको छोड़ दीजिए मैं आपसे स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ आपको दुविश्त में जाना हो तो किसी मौलवी से मिलिएगा और आपको स्वर्ग में जाना हो तो किसी धर्म के पुरोहित से बात की लियेगा आपको बैकुंठ में जाना हो तो आप किसी भगवत भक्त से मिलिएगा और आपको समाज में बैठना हो तो किसी योगी से मिलिएगा और आप अपने चित्र के लिए वो रीति सीखिएगा जिस वस्तु को आप पाना चाहते है और यदि आप कुछ नहीं पाना चाहते है तो इस गड़बड़ छाला से बचने के लिए कैसे रहा जाता है ये बात भी किसी गुरु से ज्ञानी गुरु से आप सीख लीजिए है और यदि आपको ऐसे रहने में वैसे रहने में ये भोगने में वो भोगने में ये पाने में वो पाने में कोई दिलचस्पी ही न हो चाहे उन उन्मत्त प्रमत्व के समान और चाहे पहुंचे हुए सिद्ध संत के समान तो आपके तो लिए उपाय की साधन की अभ्यास की जरूरत नहीं होगी ये जो प्रवचन है ये भी एक उपाय है ये भी एक साधन है ये भी एक अभ्यास है ये भी एक सत्संग है और ये आपको जो आप चाहते हैं उस वस्तु की प्राप्ति का जो मार्ग है उस मार्ग को ये सत्संग प्रशस्त करता है और उस लक्ष्य को स्पष्ट से स्पष्ट कर देता है और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आपको पहुँचाता है, आप तो है। इसलिए आप साधन मत छोड़िए ये साधन क्या है ये साधन सत्संग है सत्संग के बिना कोई धार्मिक कदाचारी नहीं हो सकता सत्संग के बिना कोई अभ्यासी नहीं हो सकता सत्संग के बिना किसी को जग जा कराना नहीं आ सकता सत्संग के बिना योग अभ्यास नहीं हो सकता सत्संग के बिना वृद्धियाँ शांत नहीं हो सकते और सत्संग के बिना इस चित्त नदी में आया आये हमको तो आश्चर्य होता है कि लोगों ने कहा ये जो चित्त की नदी बह रही है इसके निचले तह में केवल कीचड़ ही कीचड़ बना है आश्चर्य होता है इन लोगों पर असल में ये जो चित्त की नदी बह रही है इसके भीतर कीचड़ ही कीचड़ नहीं है इसके भीतर बड़े बड़े हीरे हैं इसके भीतर बड़े बड़े मणि माणिक्य हैं इस नदी में गोता लगाने के बाद केवल भोग और केवल वासना ही नहीं मिलता गोता लगाना मानिक बाह्य विषयों की ओर से चित्र वृत्ति को नोट करके अंतर्मुख करना यदि चित्त वृत्ति को उसके मूल श्रोत की ओर उद्गम की ओर आप ले जाएंगे जहाँ से ये मन निकलता है यदि मन को आप वहाँ ले जाएंगे संभव है आपने समुद्र मंथन में सुना होगा कि पहले जब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से जहर निकला अब कहीं किसी ने समुद्र मंथन के समय जहर निकलने तक का दृश्य तो देखा देखा कि अरे समुद्र मंथन से तो जहर निकला और वहीं से लौट आया और उसने कहा की समुद्र का मंथन न करना इसमें तो जहर ही जहर है लेकिन उसको मालूम नहीं है कि समुद्र में कामधेनु भी है और समुद्र में कल्पवृक्ष भी है समुद्र में चिंतामणि भी है समुद्र में धनवंतरी भी है समुद्र में लक्ष्मी भी है समुद्र में नारायण भी हैं है ये बात ये बात उन लोगों को मालूम नहीं है जिन्होंने चित्त मंथन के शुरुआत में ही और जहर देख करके जहर देख करके लौट आए वे आ वे ये समझते हैं कि मन के भीतर केवल कीचड़ ही कीचड़ है वासना वासन ही वासना है चित्त के भीतर रत्न है मणिमाणिक है लक्ष्मी है नारायण है आपको के जीवन को अमर करने वाला अमृत है उसको बताने वाला धनवंतरी है आपके संपूर्ण मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला आपके समुद्र में रहने वाली लक्ष्मी को नारायण के साथ जोड़ने वाला इसी चित्र के इसी चित्त के समुद्र में रहता है तो आपसे पुनः पुनः ये प्रार्थना है विनय है कि आप लोगों को सत्संग में साधन में लगाइए भगवान के नाम जप में संकीर्तन में लगाइए उसके लिए नाचिए उसके लिए गाय उसके लिए पूजा कीजिए उसके लिए ध्यान धारणा कीजिए उसके लिए अभ्यास कीजिए जैसे आपका चित्र रहता है क्यूँकी जब अखबारों को विज्ञापन देने की आदत डाल दी जाती है तब तो वो बिना पैसा दिए बिना विज्ञापन दिए वो जैसे जूते का विज्ञापन छापते है और जैसे बीड़ी का विज्ञापन जैसे बीड़ी का विज्ञापन छापते है वैसे पैसा लेकर जब सत्संग का समाचार छापने की उनको आदत पाई जाती है और जानते हैं कि पैसे वाले लोग जिसमें सम्मिलित होते हैं तो वे बिना पैसा लिए सत्संग के समाचार नहीं छापते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग इतने यहाँ इकट्ठे है हमारे लिए तो एक व्यक्ति भी जब हमसे प्रश्न करता है तो उसको उत्तर देने के लिए उसको समझाने के लिए हम घंटों तक उससे बातचीत करते हैं और आप लोगों की संख्या तो बहुत बड़ी है और हम तो समझते हैं कि आप लोग यदि अपने एक एक मित्र से, दो दो मित्र से यदि इसकी चर्चा कर दें तो यहाँ बैठने की जगह ही नहीं रहेगी आ, एक एक मित्र से चर्चा कर दे तो जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं उन सबको बैठने की जगह इस हाल में नहीं रहेगी तो ऐसी स्थिति में आप कल ऐसी एकादशी है शनिवार है आ, परसों रविवार है इतने में तो आप इस बात को इतना फैला सकते हैं कि अखबारों में छपने से जितने लोग आते हैं उससे अधिक आने लगे प्रार्थना यही है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधान रहें सावधान रहें सत्संग करें साधन करें, अभ्यास करें, जिस बारे में आपकी जानकारी नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करें और आपके चित्त में केवल वासनाओं का कीचड़ नहीं है आपके हृदय के भीतर आपके अंतरदेश में सूक्ष्मतम प्रदेश में आप अंतर्देश के सूक्ष्मतम प्रदेश में स्वयं जो आप चाहते हैं उससे भी बढ़िया वस्तु और वो वस्तु भी बैठी हुई है और आप उसको उपाय के द्वारा अभ्यास के द्वारा साधन के द्वारा सत्संग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं आज के जगत में आध्यात्मिक जीवन की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता शायद ही कभी रही हो